महाभारत शांति पर्व त्रशीति तमोध्याय सभासद आदि के लक्षण गुप्त सलाह सुनने के अधिकारी और अनाधिकारी तथा गुप्त मंत्रणा की विधि एवं स्थान का निर्देश युधिवाच सभासदृद परीक्षा तथा युधिष्ठिर ने पूछा प्रजापालक पितामह राजा के सभासद सहायक सेनापति आदि तथा मंत्री कैसे होने चाहिए दत्या कथित तुम सम्यक् तब शिव सभा सद भीष्मी ने कहा बेटा जो लज्जाशील जितेंद्रिय सत्यवादी सरल और किसी विषय पर अच्छी तरह प्रवचन करने में समर्थ हो ऐसे ही लोग तुम्हारे सभासद होने चाहिए अमात्याश्चातिशूरा ब्राह्मणाश्च परिश्रुता सुसंतुष्टा कौंते महोत्साह कर्मसूता सर्वास्वापस्तु भारत भरत नंदन जुदेठिर मंत्रियों को अत्यंत सूरवीर पुरुषों का को को को विद्वान ब्राह्मणों संतुष्ट रहने वालों को, और सभी कार्यों के लिए उत्साह रखने वालों को इन सब लोगों को तुम सभी आपत्तियों के समय सहायक बनाने की इच्छा करना कुल पूजित हो नित्यम शक्तिम शक्ति प्रसन्नम वा पीड़ित हतमेव आवर्त आवर्तयति भूयिष्ठम तदेवजन पालीतम जो कुलीन हो जिसका सदा सम्मान किया जाए जो अपनी शक्ति की छिपाने वाले छिपाने छिपावे नहीं तथा राजा प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो पीड़ित हो अथवा हताहत हो प्रत्येक अवस्था में जो बारंबार उसका अनुसरण करता हो वही सुहृद होने योग्य है कुलीना देशवं तो बहुश्रुता प्रगल्च अनुरक्ता पर जो उत्तम कुल और अपने ही देश में उत्पन्न हुए हों बुद्धिमान रूपवान बहुज्ञ निर्भय और अनुरक्त हो वे ही तुम्हारे परीक्षद अर्थात सेनापति आदि होने चाहिए दोस्कुले या लुब्धाश्च अन पत्र सेवदाराणय तात जो निंदित कुल में उत्पन्न लोभी क्रूर और निर्लज है वे तभी तक तुम्हारी सेवा करेंगे जब तक उनके हाथ गीले रहेंगे कुलीना शील संपन्नांगितान निष्ठुरा देश कालिधान ज्ञान भर्ती कार्य हितैक्षिण निमर्थेश मंत्रिण अच्छे कुल में उत्पन्न शीलवान इशारे समझने वाले निष्ठुरता रहित दयालु देशकाल के विधान को समझने वाले और स्वामी के अभिष्ट कार्य की सिद्धि तथा हित वाले मनुष्यों को राजा सदा सभी कार्यों के लिए अपना मंत्री बनावे बचे प्रिया भाजो मन्य था ते, ते सुख भाग्य तुम जिन्हें अपना प्रिय मानते हो उन्हें धन सम्मान अर्घ सत्कार तथा भिन्न भिन्न प्रकार के भागों भोगों द्वारा संतुष्ट करो जिससे वे तुम्हारे प्रियजन धन और सुख के भागी हों अभिन्न वृत्ता विद्वान सरवृत्ता चरित्रता नाम नित्यार्थिन ना जहु अछुद्रा सत्यवाचिन जिनका सदाचार नष्ट नहीं हुआ है जो विद्वान सदाचारी और उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं जिन्हें सदा तुमसे अभिष्ट वस्तु के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है तथा जो श्रेष्ठ और सत्यवादी हैं, वे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते परिजुग से था ये चापी समय अच्छा जो अनार्य और मंद बुद्धि है जिन्हें की हुई प्रतिज्ञा के पालन का ध्यान नहीं रहता तथा जो कई बार अपनी प्रतिज्ञा से गिर चुके हैं उनसे अपने को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें सदा सावधान रहना चाहिए नएक गणम्वाचेद अन्य तरग्रहे को बहु श्रेयान कामम तेन गणम त्यजेन एक और एक व्यक्ति हो और दूसरी ओर एक समूह हो तो समूह को छोड़कर एक व्यक्ति को ग्रहण करने की इच्छा न करें परंतु जो एक मनुष्य बहुत मनुष्यों के अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ हो और इन दोनों में से एक को ही ग्रहण करना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में कल्याण चाहने वाले पुरुष को उस एक के लिए समूह को त्याग देना चाहिए श्रेयसो लक्षणम चाहे तद विक्रम हो जित प्रधान हो ये समर्थान समर्थन पूजेत ये न चाद्या लोभासृज अत्यवाजितायुता सीते सहायस्य सेवावस्था परीक्षिता श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण इस प्रकार है जिसका पराक्रम देखा जाता हो जिसके जीवन में कित्य की प्रधानता हो जो अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहता हो सामर्स्यशाली पुरुषों का सम्मान करता हो जो स्पर्धा के अयोग्य पुरुषों से ईर्ष्या न रखता हो कामना भय क्रोध अथवा लोभ से भी धर्म का उल्लंघन न करता हो जिसमें अभिमान का अभाव हो जो सत्यवान क्षमाशील जितात्मा तथा सम्मानित हो और जिसकी सभी अवस्थाओं में परीक्षा कर ली गई हो ऐसा पुरुष ही तुम्हारी गुप्त मंत्रणा में सहायक होना चाहिए कुली न कुल्पन्न तृतक्ष आत्मान शूर कृतज्ञ सत्यस्य श्रेयस पार्थ लक्षण कुंती नंदन उत्तम कुल में जन्म लेना सदा श्रेष्ठ कुल के संपर्क में रहना सहनशीलता कार्य दक्षता मनस्विता शूरता कृतज्ञता और सत्य भाषण ये श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण हैं है तम वर्तमान पुरुष अमित्रा संसिदे तथा मित्री ऐसा बर्ताव करने वाले विज्ञ पुरुष के शत्रु भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके साथ मैत्री स्थापित कर लेते हैं अतम अमात्याम परीक्षे तुणागुण गुना इसके बाद मन को वश में रखने वाला शुद्ध बुद्धि और ऐश्वर्य कामी भूपाल अपने मंत्रियों के गुण और अवगुण की परीक्षा करें संबंध सम्बन्ध पुरुष अभिजात स्वदेश जय सहारयिचारय सर्व सीक्षित यौना श्रोता तथा मौला तथा कर्तव्या जिनके साथ कोई न कोई संबंध हो जो अच्छे कुल में उत्पन्न विश्वास पात्र स्वदेशी घूस न खाने वाले तथा विविचार दोष से रहित हो जिनकी सब प्रकार से भली भांति परीक्षा ले दी गई हो जो उत्तम जाति वाले वेद के मार्ग पर चलने वाले कई पीढ़ियों से राजकीय सेवा करने वाले तथा अहंकार शून्य हो ऐसे ही लोगों को अपनी उन्नति चाहने वाला ऐश्वर्य कामी पुरुष मंत्री बनावे दैनिक बुद्धि ऐसा दैनिकी बुद्धि प्रकृतिश्चोना तेजो धैर्य क्षमा शौचम अनुराग निधि परीक्षा नि प्रौभा पंचोपधा व्यतीता जिनमें विनय युक्त बुद्धि सुंदर स्वभाव तेज वीरता क्षमा पवित्रता प्रेम धृति और स्थिरता हो उनके इन गुणों की परीक्षा करके यदि वे के कार्यभार को संभालने में प्रौढ़ निष्कपट सिद्ध हों तो राजा उनमें से पांच व्यक्तियों को चुनकर अर्थमंत्री मंत्री बनावे पर्याप्त वचनान वीरान, विसारदान वचना देश काल विधान ज्ञान भरती कार्य हितैषिण राजन मंत्रिण राजन जो बोलने में कुशल सौर्य सम्पन्न प्रत्येक बात को ठीक ठीक समझने में निपुण कुलिन सत्ययुक्त संकेत समझने वाले निठुरता से रहित अर्थात दयालु देश और काल के विधान को जानने वाले तथा स्वामी के कार्य एवं हित की सिद्धि चाहने वाले हो ऐसे पुरुषों को सदा सभी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए मंत्री बनाना चाहिए हीन तेजो भी संसठ नई बचा तो व्यवस्था अवश्य संशय तेजोहीन मंत्री के संपर्क में रहने वाला राजा कभी कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकता वैसा मंत्री सभी कार्यों में अवश्य ही संशय उत्पन्न कर देता है एवं श्रुतो मंत्री कल्याणिजनो पिता धर्मार्थ काम संयुक्तो संयुक्त नीच इसी प्रकार जो मंत्री उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी शास्त्रों का बहुत कम ज्ञान रखता हो वह धर्म अर्थ और काम से संयुक्त होकर भी गुप्त मंत्रणा की परीक्षा नहीं कर सकता तथे काम तो बहुश्रुत अनायक इवा चुन यू वैसे ही जो अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं है वह भले ही अनेक शास्त्रों का विद्वान हो किंतु नायक रहित सैनिक तथा नेत्रहीन मनुष्य की भांति वह छोटे छोटे कार्यों में भी मोहित हो जाता है कर्तव्या कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता यो वाप्य स्थिर संकल्प बुद्धिमान आगता उपाय कर्म उपायज्ञपिनाल चिरम जिसका संकल्प स्थिर नहीं है वह बुद्धिमान शास्त्रज्ञ और उपायों का जानकार होने पर भी किसी कार्य को दीर्घ में भी पूरा नहीं कर सकता केवलात्न आदान आत् आद कर्मोपद्यते परामर्शो विशेषाण आशुतर्मते जिसकी बुद्धि खोटी है तथा जिसे शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है वह केवल मंत्री का कार्य हाथ में ले लेने मात्र से सफल नहीं हो सकता विशेष कार्यों के विषय में उसका दिया हुआ परामर्श युक्त संगत नहीं होता है मंत्रण्यन अनुरक्ते तो विश्वास अनुपद्य तस्माता नैव मंत्र प्रकाशये जिस मंत्री का राजा के प्रति अनुराग न हो उसका विश्वास करना ठीक नहीं है अतः अनुराग रहित मंत्री के सामने अपने गुप्त विचार को प्रकट न करें करे मारु तो प्रविश्या वह कपटी मंत्री यदि गुप्त विचारों को जान ले तो अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर राजा को उसी प्रकार पीड़ा देता है जैसे आग हवा से भरे हुए छेदों में घुसकर वृक्ष को भस्म कर डालती है। संदात प्रसिदति राजा एक बार कुपित होकर मंत्री को उसके स्थान से हटा देता है और रोष में भरकर वाणी द्वारा उस पर आक्षेप भी करता है परंतु फिर अंत में प्रसन्न हो जाता है तान तान्य अनुरक्न अशक्या मंत्रिणाम चवित क्रोध क्रोधो विजित इवासने राजा के इन सब व्रताओं को वही मंत्री सह सकता है जिसका उसके प्रति अनुराग हो अनुराग शून्य मंत्रियों का क्रोध वज्रपात के समान भयंकर होता है यस्तु समान सुख जो मंत्री स्वामी का प्रिय करने की इच्छा से उसके उन सभी वर्ताओं को सह लेता है वही अनुरक्त है वह राजा के सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानता है ऐसे ही मनुष्य से राजा को सभी कार्यों में सलाह पूछनी चाहिए अनु अनुजुष्अुरक्त संपन्न चेतरय गुण राग्य प्रज्ञानयुक्त न मंत्रो तो जो अनुरक्त हो अन्यान्य गुणों से संपन्न हो और बुद्धिमान हो वह भी यदि सरल स्वभाव का न हो तो राजा की गुप्त सलाह को सुनने का अधिकारी नहीं है यो मित्रै सब्दो न पौराण बहुमती असुहेजे न मंत्रोत मरहती जिसका शत्रु के साथ संबंध हो तथा अपने राज्य के नागरिकों के प्रति जिसके अधिक आदर बुद्धि ना हो ऐसे मनुष्य को सुहित नहीं मानना चाहिए वह भी गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है अविद्वान शुचे स्त शत्रु से भी विक्थन असुरहेत्रो धनोलु जो मूर्ख अपवित्र जड शत्रु से भी बढ़ बढ़कर बातें बनाने वाला क्रोधी और लोभी है तथा नहीं है उसको भी गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकार नहीं है आगंधु रक्तोपि काम बहुश्रुत सत्यतः तो वंत्रोत महती जो कोई अनुरक्त अनेक शास्त्रों का विद्वान और सबके द्वारा सम्मानित हो तथा जिसको भली भांति भेंट दी गई हो वह भी यदि नया आया हुआ हो तो गुप्त सुनने के योग्य नहीं है सोपि न मंत्रोतमती जिसके पिता को अधर्माचरण के कारण पहले अपमान पूर्वक निकाल दिया गया हो और उसका वह पुत्र सम्मान पूर्वक पिता के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया हो तो वह भी गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है युक्तो ना न मंत्रो जो थोड़े से भी अनुचित कार्य के कारण दंडित करके निर्धन कर दिया गया हो वह सुहृद एवं अन्यन्या गुणों से सम्पन्न होने पर भी गुप्त मंत्रणा सुनने के योग्य नहीं है कृत प्रज्ञ मेधा जानपदी सर्व कर्म सिंह शुद्ध सा जिसकी बुद्धि तीव्र और धारणा शक्ति प्रबल हो जो अपने ही देश में उत्पन्न शुद्ध आचरण वाला और विद्वान हो तथा सब तरह के कार्यों में परीक्षा करने पर निर्दोष सिद्ध हुआ हो वह तो गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है ज्ञान विज्ञान सम्पन्न प्रकृतिज्ञ पर आत्मनोहत्मा समूह रात्रोत मर्ति जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न अपने और शत्रुओं के पक्ष के लोगों की प्रकृति को रखने वाला परखने पर वाला तथा राजा का अपने आत्मा के समान अभिन्न सुभिद हो वह गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी है सत्यवाग शील संपन्नो गंभीर सतृपो मृदु पितृ पैताम हो स मंत्रोत जो सत्यवादी शीलवान गंभीर लज्जाशील कोमल स्वभाव वाला तथा बाप दादों के समय से ही राजा की सेवा करता आया है वह भी गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी है संतुष्ट संपत सत्योदय मंत्राल समंत्रो जो संतोषी सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित सत्यपरायण शूरवीर पाप से घृणा करने वाला राजकीय मंत्रणा को समझने वाला समय की पहचान रखने वाला तथा सौर्य संपन्न है वह भी गुप्त मंत्रणा को सुनने की योग्यता रखता है कुरते सर्वलोक निप नरेश्वर जो राजा चिरकाल तक दंड धारण करने की इच्छा रखता हो उसे अपने गुप्त सलाह उसी व्यक्ति को बतानी चाहिए जो शक्तिशाली हो और सारे जगत को समझा बुझा अपने वश में कर सकता हो पौरजान पदाजस्म विश्वास धर्म तो गता योद्धा न सामंत्रो नगर और जनपद के लोग जिस पर धर्मता विश्वास करते हो तो तथा जो कुशल योद्धा और नीति शास्त्र का विद्वान हो वही गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है तस्मा सर्व गुणरेत उपपन्ना सुपूजिता इसलिए जो सभी गुणों से संपन्न सबके द्वारा सम्मानित प्रकृति को परखने वाले तथा महान पद की इच्छा रखने वाले हों ऐसे पुरुषों को ही मंत्री के पद पर नियुक्त करना चाहिए राजा के मंत्रियों की संख्या कम से कम तीन होनी चाहिए श्वासु प्रकृति सु छिद्रम लक्ष्य रन पर मंत्रीणाम मंत्र मूलम ही राज्यो विवर्धते अपने तथा शत्रु के प्रकृतियों में जो दोष या दुर्बलता हो उन पर मंत्रियों को दृष्टि रखनी चाहिए क्योंकि मंत्रियों की मंत्रणा उनकी दी हुई नेक सलाह ही राजा के राष्ट्र की जड़ है उसी के आधार पर राज्य की उन्नति होती है छिद्रम पर पश्य छिद्रेश पर मत ऐसा करे कि उसका करें शत्रु न देख सके परंतु वह शत्रु की सारी दुर्बलताओं को जान ले जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेटे रहता है उसी तरह राजा को भी अपने गुप्त विचारों तथा छिद्रों को छिपाए रखना चाहिए मंत्र गूढ़ा ही राज्य से मंत्रिण जे मनीषि मंत्र संघन राजा मंत्रांगाणी तरज जो बुद्धिमान मंत्री है वे राज्य के गुप्त मंत्र को छिपाए रखते हैं क्योंकि मंत्र ही राजा का कवच है और सदस्य आदि दूसरे लोग मंत्रणा के अंग हैं राज्यम प्रणिधि मूलम ही मंत्रसारम प्रचते स्वामीन तनुवर्तनते वृत्थम इ मंत्रिण विद्वान पुरुष कहते हैं कि राज्य का मूल है गुप्तचर और उसका सार है गुप्त मंत्रणा मंत्री लोग तो यहाँ अपनी जीविका के लिए ही राजा का अनुसरण करते हैं सम क्रोधो मान मृषा चमृता नित्य पंचोपाती तय मंत्र ये सह मंत्र भी जो मद और क्रोध को जीत कर मान और ईर्षा से रहित हो गए हैं तथा जो कायिक वाचिक मानसिक कर्मकृत और संकेत जनिक इन पांचों प्रकार के छलों को लांगकरण ऊपर उठे हुए हैं ऐसे मंत्रियों के साथ ही राजा को सदा गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए तेज आम त्रेणाम विमर्शम चितम विनिवेद्य तनिश्चय तम पर निश्चय निवेदर मंत्रकाल राजा पहले सदा तीनों मंत्रियों की पृथक पृथक सलाह जानकर उस पर मनोयोग पूर्वक विचार करे तत्पश्चात बाद में होने वाली मंत्रणा के समय अपने तथा दूसरों के निश्चय को राजगुरु की सेवा में निवेदन करें धर्म अर्थ मुपैत्य धर्मार्थ कामेत पृछेद युक्त गुरु ब्राह्मणमुत्तरादास मंत्र मग प्रणयेद सकता राजा सावधान होकर धर्म अर्थ और काम के ज्ञाता ब्राह्मण गुरु के समीप जा उनका उत्तर जानने के लिए उनकी राय पूछे जब वे कोई निर्णय दे दे और वह सब लोगों को एक मत स्वीकार हो जाए तब राजा दूसरे किसी विचार में न पड़कर उसी मंत्र मार्ग अर्चा अर्थात विचार पद्धति को कार्य रूप में परिणत करें एवं सदा मंत्रित हो ये मंत्र तत्वाय्या तस्मा तम एवं प्रणयेत तदै म प्रजा संग्रहणे समर्थम मंत्र तत्व के अर्थ का निश्चयात्मक ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं कि सदा इसी तरह मंत्रणा करे और जो विचार प्रजा को अपने अनुकूल बनाने में अधिक प्रबल जान पड़े सर्वदा उसे ही काम मिले न कु न खजा नंधो जड स्त्री च नपुंसकम च न न चा तृक्षमित कथन चेन जहाँ गुप्त विचार किया जाता हो वहाँ या उसके अगल बगल आगे पीछे और ऊपर नीचे भी किसी तरह बौने कुबड़े दुबले दंगड़े अंधे गूंगे स्त्री और हिंजड़े ये न आने पावे आरुह्य वावेश तथा शून्यम सलम प्रकाशम कुशकाशहीनम वागंगद परहित्य सरवान सामंत्रित कार्य महीन कालम महल के ऊपरी मंजिल पर चढ़कर अथवा सुने हुए खुले हुए समतल मैदान में जहाँ कुश काश घास पात बढ़े हुए न हो ऐसी जगह बैठकर वाणी और शरीर के सारे दोषों का परित्याग करके उपयुक्त समय में भावी कार्य के संबंध में गुप्त विचार करना चाहिए इतिश्री महाभारती शांति पर राजधर्मानुशासन पर सभ्यादि लक्षण कथन तथीति तपोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सभासद आदि के लक्षणों का कथन विषयक तिरासीवा अध्याय पूरा हुआ